सृष्टि का वर्णन उससे संशुद्ध आकाश की बायु ने ग्रहण कर लिया था उसके अंदर रूप की तन मात्रा से लेकर फिर बायु भी नष्ट हो गई बायु के नष्ट हो जाने पर यह रुद्र देव उस समय ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर गई थी उस अवसर पर ब्रह्म शरीर आकुल निराधार और निराकुल हो गया था फिर संख्य चक्र और गद अपना पंच भौतिक शरीर जो अच्छत और संघ चक्र गदा धारण करने वाला था उससे हिसार का आदान करके अपनी सक्ति के द्वारा शीघ्र ही त्याग दिया था जो बिना आधार वाला तथा आकार से रहित नि और निर्वय था जो आनंद से परिपूर्ण अद्वैत द्वैत से हीन और बिना विशेषण वाला था उसका त्याग कर दिया वह एक ही परम है, जो सभी ओर से अपने द्वारा ही प्रकाश वाला है, जो ना तो दिन है और ना रात्रि ही है, ना आकाश है और ना पृथ्वी है, वह तप भी नहीं था और ना अन्य ज्योति भी नहीं था। क्षेत्र आद बुद्धि आदि से उपलब्ध एक प्रधानिक ब्रह्म है। उस समय में पुमान था इस प्रकार से, जब तक यह एक ही परतत्त्व था, फिर उससे सृष्टि प्रवर्त होती है, क्योंकि सभी तनमात्राओं का संचय प्रकृति में संस्थित था, जो प्राकृत लय था, उसके अहंकार और महत्त्वगत हो गई थीं, जो अतीत प्रलय वाला अव्यक्त था, वह प्रकृति में संस्थित था, इसी कारण से प्रत्येक यह प्राकृत संख्या वाला है, और ऐस यह प्राकृत नाम वाला महान लय आपको बतला दिया है। मेरे द्वारा कुनहा इस आद सृष्टि का आप लोग स्वर्ण कीजिए। मारकंडे मुनि ने कहा यह काल नाम वाला स्वयं देव ही है, जो स्रजन पालन संघार करने वाला है। उसके किसी भाग से स्रजन और पलय अवचिन्न है। लय भाग के व्यतीत हो जाने पर स्रजन करने की इच्छा समतपन परब ब्रह्म को ही सर्जन की इच्छा उत्पन्न हुई थी। इसके अनंतर उसके द्वारा प्रकृति स्वयं ही भली भांते धरती के द्वारा संसोबित हुई थी। वह संशुद्ध होकर त्रगुण के रूप बाली सत्त रज तम ये तीन गुण हैं। वह प्रकृति सभी कार्य करने के लिए हुई थी। जिस प्रकार से सन्धि मात्र से ही गंद छोव के लिए ह यह परमेश्वर मन का होता है, वे ब्राह्मण वह भी छोव के करने वाला है, और वही छोव करने के योग्य होता है, वह संकोच और विकास के प्रदान होने पर भी स्थित हैं। परमेश्वर प्रभु को पुराण पुरुष अपनी केवल इच्छा के करने की ही से सृष्टि की रचना करने के लिए कारण हुआ करता है, इसके अनंतर उन जगतों के स्वामी ने फिर भी इन गुणों की सामान्य होने से जो क्षेत्र के ज्ञाता में अधिष्ठित थे, वो स्वर्ग अर्थात् सृजन के काल में गुणों के विभिन्न की उत्पत्ति हो गई थी। ईश्वर की इच्छा से समीचीन प्रधान तत्त्व से प्रथम ही अद्भुत महत्त्व प्रधान को समावर्त किया था। प्रधान के द्वारा आवर्त उस महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ थ सबसे आगे अर्थात पहले तो अहंकार उत्पन्न हुआ था वह तीन प्रकार का था वह संतानभूत आदि का और इंद्रियों का हेतु था उस महत ने अर्थात महतत्व ने उत्पन्न होते अहंकार को समाव्रत कर लिया था उस समाव्रत अहंकार से पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई थी सबसे पहले शब्द तन्मात्रा और फिर उन सभी तन्मात्राओं में प्रत्येक तन्मात्रा को अहंकार ने समाव्रत कर लिया था फिर उन परमेश्वर प्रभु ने शब्द के लक्षण वाले आकाश को शब्द की तन्मात्रा से सृजित किया था उस प्रकार से शब्द मात्रा को उस भूत आदि ने कर लिया था शब्द तन्मात्रा के सहित स्पर्श तन्मात्रा से शब्द से समन्वित स्पर्श गुण आकाश और बायु से संयुक्त रूप तन्मात्रा से दैधिक पेमान तेज हुआ था, जो सभी ओर से समर्मित हुआ था। इसके उपरांत बायु तेज से युक्त विपत्त से जल की उत्पत्ति हुई, वह जल को भी जो अपरमित वाले भगवान विष्णु की आधार शक्ति हैं, उसने निराधार और अनिल के द्वारा आंदोलितों को धारण किया था। सबसे यह बीज हेम अंड हो गया था जिस अंड की प्रभा सहस्त्र के ही समान थी महा के आद लेकर विशेष के अंत पर्यंत सबसे समाव्रत होकर आरंभ किया था जल अग्नि अनिल आकाश तम और भूत आदि से समाव्रत जिस तरह से महान से भूत आदि होते हैं वह अंड 10 गुणों से समाव्रत था जिस रीति से बाह्य दलों यह तोय आद से अतुल ब्रह्माण्ड व्याप्त था। उस अंड के मध्य भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के स्वरूप वाले शरीर को रखकर दिव्य मान से वह एक वर्ष पर्यंत स्थित होकर उन्होंने अपनी बुद्धि से बीज गण को ग्रहण किया था। ध्यान के द्वारा उस अंड को स्वयं ही दो भागों में करके वह एक छनवर उसमें संस और यह स्पर्श शब्द समस्त का रूप गंध और रस की आधारभूत और समस्त उनतन मात्राओं की समुदाय से संपूर्ण पृथ्वी आधार की गई थी उनके उत्थित हुआओं से यह कनकाचल समुत्पन्न हुआ था और जटाइयों से पर्वतों का संचय हुआ था गंदोदकों से सात सागर हुए और दो गंधों से त्रदशाले अर्थात देवों के निवास देव में उत्पन्न दो इसकंदों से वे सात नागों को ग्रह हुए थे, जिनकी संख्या पाताल है और जो महान सुख प्रद हैं, जहां पर महिष स्वयं रहते हैं, उसके तेज समूह से यह लोक उत्पन्न हुआ था, जो कि महर लोक इस नाम से श्रेष्ठ हुआ था, गर्व से मरुत जन लोक नाम डाला हुआ, ध्यान से परम श्रेष्ठ तपो लोक उ भगवान उर्दगति में सत्यलोक समुत्पन्न हुए उस ब्रह्मांड के खंड के भगवान अच्युत विष्णु जिनको धीर पुरुष परम कहते हैं और जो ज्ञान के ही द्वारा जानने के योग्य वीर परनिष्ठित रूप से समझ लेते हैं इसे रीति से सबसे प्रथम विष्णु स्वरूप वाले हुए और वे ही स्थिति अर्थात पालन के लिए हुए क्योंकि वे और इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया था अतः उन भगवान विष्णु ने स्वयं भू एय प्रसिद्धि प्राप्त की थी इसके अनंतर भगवान विष्णु यज्ञ बरा के रूपधारी हुए थे जो भूमि के समुद्धरण करने के लिए परम अधिक पीन थे उन बरा के रूप प्रभु ने मध्य में निमग्न होती हुई इस पृथ्वी का भेदन ऊपर आगत हो गए थे इसके अनंतय सात फनों से अग्र में और दाढ़ में पृथ्वी को रखकर वे संपूर्ण जल का अतिक्रमण करके ऊपर आगत हो गए थे सात फनों से संयत अनंत की मूर्ति होकर इस पृथ्वी को धारण करने के लिए प्रकट हो गए थे शेषनाग ने भी अपने फन को फैलाकर और उनके एक फन पर धारण कर किया था जल में संस्थित होते हुए जल के ऊपर उसको रख लिया था यज्ञ वरहनी ने पृथ्वी को त्याग दिया था उन शेष ने भी फनों को फैला दिया था उनमें से एक फन तो पूर्व दिशा की ओर था तथा दूसरा फन पश्चिम में था अन्य फन दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर था उनका एक फन ऐसानी दिशा में और दूसरा फन आग्नेय दिशा में था एक एक फन पृथ्वी के मध्य में था उसका तनु नैऋत्य दिशा में था वहां पर वायव्य दिशा शून्य थी फिर नम्र भूमि स्थित थी वह दीर्घ तनु जल में था जिसको अनंत न धारण कर सके थे उस समय श्री हरि कर्म के रूप वाले हो गए थे और अनंत के नाम को उन्होंने धारण किया था उस कछप ने अपने चरणों से नीचे ब्रह्मांड अतिक्रमण करके वायव्य आक्रमण बाय अभिदेशामे ग्रीवान मृत के प्रश्न में अनंतर को धारण किया था। विशाल शरीरधारी भगवान अनंत देव ने कुर्म के प्रश्न पर नौ वेष्ठों और लपेटों से अपने शरीर को देखकर सुख से ही पृथ्वी को धारण किया। उसके अनंतर अनंत देव के फन पर चलती हुई पृथ्वी स्थित हुई। बड़ा भगवान ने इस पृथ्वी क वृहद करके पृथ्वी तल में गाड़ लिया था फिर उसका भेदन करके वह पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गए थे वरा भगवान के चरणों के प्रहारों से वह महान पर्वत 16 सहस्र योजन तक रसातल में प्रवेश कर गया था हे दुजोतम मेरु पर्वत का सिर उससे 32000 योजन के विस्तार वाला हो गया था